पत्रावली 224 सौ चौबीस जोसफिन को लिखित अस्सी ओकले स्ट्रेट चेल्सी 31 अक्टूबर अठारह प्रिय जो जो शुक्रवार को भोजन पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अरबे मार्मे में थ्री क्वाइट से भी भेंट हो जाएगी दो अमेरिकन महिलाएं माँ और बेटी श्रीमती एवं कुमारी नेटर जो लंदन में रहती हैं गत रात्रि मेरा व्याख्यान सुनने आई थी सचमुच वे बहुत सहृदय थीं। श्री चेमियर के आवाज पर व्याख्यान समाप्त हो गया अगले शनिवार की रात्रि से अपने निवास स्थान पर ही व्याख्यान आरंभ करूंगा। व्याख्यान के लिए अच्छे बड़े आकार के एक या दो कमरे मिल जाने की आशा है मंक्योर कॉन्वेज एथिकल सोसाइटी की ओर से भी मुझे निमंत्रण मिला है जहां 10 तारीख को भाषण करूंगा, अगले मंगलवार का को बलबुआ सोसाइटी में भी भाषण करूंगा। प्रभु सहायता करेंगे निश्चित नहीं कह सकता हूं कि शनिवार को तुम्हारे साथ जा सकूंगा या नहीं तुम वहां अपने देश में किसी भी तरह खूब मज़े में लूट सकती हो किसी भी तरह खूब मज़े लूट सकती हो और श्रीमान और श्रीमती स्टडी तो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं प्यार और शुभकामनाओं के साथ विवेकानन्द पुनश्च मेरे लिए थोड़ी सब्जी मंगवा लेना चावल की आवश्यकता है मैं महसूस नहीं करता रोटी पर्याप्त होगी मैं अब एकदम शाकाहारी हो गया हूँ विवेकानंद एक सौ दो सौ पच्चीस श्री ई टी स्टी को लिखित अस्सी ओकले स्ट्रीट जेलसी इक्कीस अक्टूबर अठारह प्रिय मित्र अभी अभी भद्र युवक श्री शिलौराला तथा उसके मित्र चले गए कुमारी मूलर भी आज शाम को आई थी और इन दोनों के आते ही वे चली गई इनमें से एक इंजीनियर है तथा दूसरे अनाज का व्यापार करते हैं इन दोनों ने दर्शन तथा विज्ञान के बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है एवं अपने आधुनिकतम सिद्धांतों के साथ भारतीय प्राचीन मतवाद का अपूर्व सामंजस्य देखकर देख वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं दोनों ही बहुत सज्जन बुद्धिमान तथा पंडित हैं उनमें से एक ने तो गिरजा से अपना नाता तोड़ लिया है और दूसरे ने इस बारे में मेरा मत पूछा है इनसे मिलने के बाद मेरा ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट हुआ है प्रथम तो यह कि उस पुस्तक को हमें शीघ्र समाप्त करना है उस पुस्तक के द्वारा इस प्रकार के कुछ लोगों के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकेगा जो कि दार्शनिक आधार पर धर्म को मानते हैं तथा अवलौकिकता को एकदम पसंद नहीं करते दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही हमारे धर्म के आचरण को जानना चाहते हैं इस घटना से मेरी आंखें खुल गई हैं। जगत की साधारण जनता कोई न कोई अवलंबन चाहती है वास्तव में आचरण के द्वारा रूपांतरित दर्शन को ही साधारणतया धर्म कहा जाता है इसलिए धर्म मंदिर तथा कुछ क्रिया कर्मों का होना नितांत आवश्यक है अर्थात यथासंभव शीख्र ही हमें कुछ क्रिया कर्म निर्धारित करने होंगे यदि तुम शनिवार को सुबह या उससे पहले आ सको तो हम एशियाटिक सोसाइटी में चलेंगे अथवा यदि तुम मेरे लिए हिमाद्रिक कोष नामक ग्रंथ का संग्रह कर सको तो हमारे आवश्यक सब कुछ तथ्य उसी में मिल जाएंगे कृपया उपनिषदों को अपने साथ लेते आओ मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्युकाल पर्यंत हमें कोई अपूर्व सिद्धांत निश्चित रूप से स्थिर करना है असंबद्ध दार्शनिक मतवाद मानव जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता यदि हम अपनी कक्षाओं के समाप्त होने के पूर्व ही उस पुस्तक को पूरा कर सकें तथा दो एक सार्वजनिक आयोजनों के द्वारा जनता के समक्ष उसका प्रकाशन कर सकें तो वह चालू हो जाएगी ये लोग संघबद्ध होना चाहते हैं और साथ ही साथ कर्मों को भी जानना चाहते हैं और वास्तव में यही एक कारण है जिससे लोग कभी भी पाश्चात्य देशवासियों पर अपना प्रभाव नहीं फैला सकते नैतिक समिति एथिकल सोसाइटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के कारण उन लोगों ने मुझे धन्यवाद देकर एक पत्र लिखा है तथा उनका एक फर्म भी भेजा है वे चाहते हैं कि मैं अपने साथ कोई पुस्तक ले आऊं तथा 10 मिनट के लिए उससे कुछ पढ़ूं क्या तुम अपने साथ गीता तथा बौद्ध जातक का अनुवाद लाने के कृपा करेंगे तुमने मिले बिना तुमसे मिले बिना मैं इस विषय में कोई भी कुछ भी नहीं करूंगा मेरी प्रीति तथा शुभेक्षा ग्रहण करो तुम्हारा विवेकानंद दो सी ई स्टडी को लिखित अस्सी ओकले स्ट्रीट चेल्सी एक नवंबर अठारह सौ पंचानवे प्रियमित्र बोलेरिन सोसाइटी के पैंतीस टिकट है विषय है भारतीय दर्शन और पश्चिमी समाज अध्यक्ष कोई नहीं है क्योंकि तुमने उन्हें देने के लिए निवेदन नहीं किया मैं नहीं भेज रहा हूं तुम्हारे सभी पत्र मुझे समय पर मिले सत में तुम्हारा विवेकानंद दो श्री ई टी स्टडी को लिखित दो नवंबर अठारह सौ पंचानवे परि मित्र मैं सोचता हूँ तुम सही हो हम अपनी ही लीग पर काम करें और वस्तुओं को अपने पनपने दें व्याख्यान का परिपत्र भेज रहा हूँ अगर कोई साधारण बाधा नहीं हुई तो मैं रविवार को आऊँगा तब प्रेम तुम्हारा विवेकानंद